नमस्कार संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और पिछले एपिसोड में हमने राग बिम पर बात की थी कुछ गीत भी आपको सुनाए थे और आज भी फिर से हम लोग राग बिम पर बात करेंगे जो कुछ बातें रही हुई हैं वो फिर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज तो आइए राग बिम पर विशेष रूप से बातें करने के लिए और हमें सिखाने के लिए विशेष बी के शामली जी हमारे साथ हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार हमने पिछले एपिसोड में भीम पलसी के बारे में चर्चा किए थे अभी उसको तान थोड़ा विस्तार करेंगे तान करेंगे कैसे करना है जी जी जी तो पहले तो एक बड़ी पीठ करती हुई जो बंदिश किया है पिया नहीं आए डरे लाएगे अब पिया नहीं आए अधिया घिर घीर छाए डरे लाएगे अब पिया नहीं आए अधिया घिर घीर चारेलाब पिया नहीं ऐसी एक बात है कि ये गुरु जी की सानिध्य प्राप्त करना है कि ये जो राग जो है इस जो इस जो बंदी से जो है हम विभिन्न तरीके से कर सकते हैं अलग अलग, तरीके, अलग, -अलग तरीके, से। तरीके से हम कर कर सकते हैं लेकिन वो गुरु से प्राप्त करना है नहीं, नहीं। अगर गुरु जैसे सिखाएंगे वैसे सीखे उसके बाद जब वो बहुत सारे सीख जाएंगे बहुत दिन हो जाएंगे बहुत उसको जानकारी मिल जाएंगे तब वो जैसे तैसे कर सकते हैं जैसे हमने कर रही हूँ जैसे हमने एकदम जैसे सरल सादा सीधा में कर सकते हैं डरे लागे पिया नही आए आधिया घिर घीरे छाए डरे लागे अब, अभी उसमें जितना माल मसला देंगे जितना रूप स्वर जो है वही होंगे लेकिन थोड़ा अलग अलग ढंग से पेश करेंगे तो देखो एक साथ तो सब शिक्षार्थी सीखते हैं लेकिन कोई ज़्यादा एक नंबर हो जाते हैं क्यों खाली इस वजह से क्योंकि प्रेन्टेशन भी एक ज़रूरी है कैसे प्रेजेंट करना है हम सिखा रहे हैं हम आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं लेकिन आप कैसे सीखे वो आपके मामला है कैसे आप सीखते हो कैसे आप ले सकते हो ये आपके मामला है मैं आपको खाली बेसिक नॉलेज दे सकती हूँ बाकी आपको राह दे सकती हूँ लेकिन आपको तो चलना आपको, आपको चलना आपको है यही बात है पिया नहीं आए डरे लाएगे अब पिया नहीं आए धिया घीर घीर छः डर गेब निशा माग मा घ निशा गम पापा डर लगे ब निशा गम प प निसा रेसा निधा पा मागरे डर ला गेब पिया निया Da da la, aye, da da la, give up, be. नहीं आए nizaga ma papa ma baga ma gapa ma papa maga maga nizani nizaga ma papa gama pani pani sa pani sa ga ma nizani dapwa garesa nizaga ne sa nizap ma pani jaga ne sa daine lagi aba sanidapa magaresa nizaga ma papa ma papa gama gapa ma papa maga maga nizani zani dap ma pani ja pani pasa nizani dap ma pani jaga ne zani zaga ma papa gama gapa ma papa maga Pani pani sa pani sa ga maga maga maga ne da ne da fama garisa daray <speaking in Spanish> lagi <speaking in> ab <Spanish> piya piya naai ai daray lagi ab. पियानाही आए डरे लाएगे गेम पापा मपा गम पापा गाम मपा गा पा, पा, पानी पानी सा पानी सा गा गे जानी धपा मागारे सागा जानी धपा डरे लाएगे अब Pya nahi aaye, maga maga maga neeza neeza nee dha pa, ma pa neeza paani paasa neeza nee dha pa, ma pa neeza ga gaga neeza neeza gaga, neeza gama pa pa gama pa ma pa gama paani paani sa paani sa ganeeza nee dha pa ma ganeeza da da laagey ab pya nahi aaye. बहुत ही अच्छी तरह से आपने जो है प्रैक्टिस के लिए हमारे श्रोताओं को और जो सीखने वाले हमारे दोस्त हैं संगीत जो सीख रहे हैं रेडियो के माध्यम से उनके लिए काफ़ी अच्छी बातें जो हैं हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं और मुझे लगता है बीके शामली जी पूरी तैयारी के साथ आती हैं और राग बीम प्लासी को कैसे प्रजेंट करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा और आप सुन भी रहे हैं और कुछ रास्ते भी आपको बता दिया जाएगा लेकिन उसमें चलना आपको है तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे जितना आप इसके ऊपर मास्टरी करेंगे उतना ही अच्छा होगा तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत राग बिम पलासी पर आधारित आपको समझ में आ जाएगा कि राग बिम पर इतने खूबसूरत गीत भी बन सकते हैं तो वो आपको अनुभव हो इसलिए उसी पर आधारित एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको आप सुन रहे हैं ब्रह्माकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यपन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 संगीत की दुनिया ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग राग पलासी पर बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छा गीत आपने सुना राग पलासी पर आधारित और आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बीके शामले जी को अभी हमने बताया की जो पहले स्थाई का जो तान वगैरह किया है इसका साथ बिस्तर किया है खाने में जितना सारे माल मसला दोगे उतना स्वादी बनेगा अगर कोई सीखे तो सही एकदम सहज ढंग से, बेसिक से बेसिक ले, उसके फिर लेकिन वो अपने उसके बाद कैसे उसको ढंग से करना, करना है।, है वो थोड़ा करने थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने का। अगर करेंगे, इसलिए मैं ए, ए, ये, ये करती हूँ कि मैं तो पहले जो एपिसोड पिछले एपिसोड में जितने सारे किया है वो तो एकदम प्राइमरी जो है प्राथमिक जो है वो सीखाए लेकिन अभी थोड़ा तो उतना इसलिए थोड़ा सा इसलिए कर रही हूँ डना गे अब पिया नहीं आए अधिया घिर घिर छाये धरना गे अब पिया नहीं आए चंचल सैया फिर Nisa gama papa mama gama papa gama pani pani sa pani sa ganeza nisa pani sa pani sa pani sa chand chal sayya phir teeka phirate ekh chand chal Gama papa papa gama papa gama pani pani sa pani sa ga ne sa ni sa pani sa chandal saya firtey ka a a a a layage ab piya nahi aaye adiya gir gir chaye de le layage ab piya nahi aaye aa पिया नहीं आए अधिया घिर घिर छाई डरे लाएंगे अब डरे लाए अब डरे लाएंगे अब, अब पिया नहीं आ जो ये प्रेजेंट किया है, देखो एक्चुअली साथ में तो तबला रखना ही चाहिए अगर तबला से सेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा, अच्छा है क्योंकि हमने ऐसे ताल ये तबला छोड़कर किया है शायद इधर उधर हो सकता है लेकिन जो शिक्षक थी सीखे तबले के, तो के साथ सीखे उसको फाक कहाँ सोम कहाँ हैं वो पकड़ने के सुविधा होंगे अगर ऐसे होगा तो अच्छा होगा कैसे तान करना है कैसे पहले तो थोड़ा मैथमेटिकली तान थोड़ा गिनती करके करना है अगर जब हो जाएंगे उसका गिनती करने का भी जरूरत जो नहीं, नहीं है, है तो हाँ सोम आए तो सोम उसमें ही वो जो बंदिश किया है वो आएंगे विस्तार वगैरह करना जितना सारा अच्छा विस्तार होता है अच्छा से करना है थोड़ा ढीमालय से पहले विलंबित ख्याल जी हमने किया है बड़े ख्याल में विलंबित ढंग से थोड़ा ऐसा करना है उसको भी दो मात्रा एक मात्रा में दो दो सरगम चार सरगम छः जितना हो सकता है ऐसे ऐसा करें स्पीड और भी बड़े ऐसे ऐसे करे तो पहले तो ऐसे नहीं होगा विलंबित ख्याल तो बाद में होगा लेकिन हमने थोड़ा आभास दे दिया कि ऐसे हो सकता अच्छा लगता है ये फिलंबल राग प्लासी में ज्यादातर जो गीत बने हुए हैं वो किस टाइप के बने हुए हैं सैडनेस ज्यादा होता है थोड़ा उसमें छुपा होता है लेकिन तब भी सुनने में अच्छा सुनने में तो जितने सारे गीत अभी अभी गीत जो प्ले हुआ तो कैसे लग रहा है जैसे नए नए बदरा छाए या मेगा छाए आधी रात ये जो शर्मिली का जो गाँव ओमेरी ओमेरी शर्मिली वो तो थोड़ा हल्का फुल्का रोमांटिक गाना है हमने लेकिन वो भी इसी राग पर इसी राग एक्चुअली क्या होता है जिस राग में आधारित एक फिल्म होता है फिल्म में जिस राग में होता है वो ज्यादा से ज्यादा वही राग के ऊपर आधारित होता है अच्छा सारे गाने, उसी सारे गाने आप देखना जितना सारे राग होता है ना वही राग के ऊपर आधारित होता है उसी राग पे आधारित हाँ वो डाल देते हैं उसी आधारित होता है थोड़ा सा मिश्र होता है थोड़ा मिक्सिंग होता है मिश्र हो जाता है मिश्री मिश्र काफी मिश्र बागी श्री मिश्रा वगैरह वगैरह ऐसे अच्छा, होता, अच्छा, है, अच्छा। तो होता है तो जितना होता है मिश्रा हो जाता है लेकिन बेसिक बेसिक है वो बेसिक्लस के ऊपर थोड़ा इधर से होता है मैंने अभी भी थोड़ा से लगाया कभी कभी शायद नोटिस अगर कर सकते हो तो थोड़ा शुद्ध गा भी लगा दिया थोड़ा सा अच्छा सा थोड़ा ये होता है अभी मीरा भजन प्ले करेंगे तो उसमें भी देखना ऐसे भी हमने प्रेजेंट किया है थोड़ा ठीक है सुनाइए अभी मीरा का भजन ये राग बिम प्लासी पर आधारित अच्छा, है अच्छा चलिए सुनते हैं राग बिम प्लासी पर आधारित एक मीरा भजन hmm, तू मै का ही लगा के सब ही छुड़ाई प्रीत लगा के सब ही छुड़ाई अब मैं क्यों तेरे अब मैं क्यों तेरे तुम सने थू बसन का ही there छुराई प्रीति लगा की ही छुराई अब म्यू क्यों तरसई अब मैं क्यों तरस आई तू सन का धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुनाया राग बिम प्लासी पर आधारित मीरा भजन आप अभी सुन रहे थे और आज के इस एपिसोड में और पिछले एपिसोड में हमने राग बिम प्लासी पर आपको बेसिक नॉलेज जो है वो सारी चीज़ें बताया आर ओ आरओ तान बंदिश और बहुत कुछ जो भी छोटा ख्याल बड़ा ख्याल किस तरह से करना है और इसको खूबसूरत कैसे बनाना है उसके भी कुछ बहुत ही छोटी छोटी बातें आपको सुनाए हैं और अगर आप इस एपिसोड को ध्यान से सुने होंगे तो इतना जो इसमें बताया गया है उसकी आप अगर बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से इस राग को मास्टरी कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर इसमें आगे जा सकते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे गीत जो बने हुए हैं जो प्रेम के गीत हैं, दर्द भरे गीत हैं लेकिन सुनने में बड़ा सौम्य लगते हैं आप जो भी गीत राग विम्प्लासी पर आधारित गीत अगर सुनते हैं जैसे दो गीत हमने आपको सुनाए हैं एक भजन सुनाया एक फिल्मी गीत आपको सुनाया पिछले एपिसोड में एक फिल्मी गीत सुनाया था तो इन गीतों को सुनने के बाद भी आपको लगेगा कि किस तरह से हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करें और ऐसा प्रेजेंट करें जो लोगों को भी सुंदर लगे तो आप अपने भी गीत इस राग पर तैयार करके गा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और प्रैक्टिस करते करते जो है आप इस तक पहुँच जाएंगे और ऐसा भी नहीं कि जो बचपन से ही सीख आ जाते हैं ऐसा भी नहीं है आज हम जिनको भी सुनते हैं लगता है कि ये बहुत अच्छा गा रहे हैं तो उन्होंने भी आप ही की तरह प्रैक्टिस किया है तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट बोलते हैं तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप इसमें आगे जाएंगे तो आप सभी संगीत में अच्छी तरह से आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बी के श्यामली जी को दीजिए इजाजत nice. आप सुन रहे हैं रेडियो माध्यपन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो ओ मेरी, ओ मेरी ओ मेरी शली आवना तरसावना आवना तरसावरी ओ मेरी ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी मिली। का जल लेकर रात बनी रात बनी तेरी मेहंदी लेकर दिन उगा दिन उगा दिन तेरी बोली सुनकर सुर जगे सुर जगे तेरी खुशबू लेकर फूल खिला फूल खिला जान मन तू है कहा ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी, मेरी शर्मिली. से गुजरे जब से हम जब से हम मुझे मेरी डगर तक याद नहीं याद नहीं तुझे देखा जब से दिल रुबा दिल रुबा मुझे मेरा घर तक याद नहीं याद नहीं जान मन तू है कहा ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शरम मिली ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी, मेरी शर्म मिली आजरा आजरा तेरी लाज का घूंघट खोल दू खोल दू तेरे आंचल पर कोई गीत लिखू गीत लिखू तेरे होठों में अमृत घोल दू घोल दू Oh, my dear, oh my dear, oh my dear, Sharmili. Oh, my dear, oh my dear, oh my dear, Sharmili. Aavna, tar savna. Aavna, tar savna. Oh, my dear, oh my dear, oh my dear, Sharmili.